नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम विशेष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि मैंने कहा कि आप ब्रह्मा कुमारी संस्थान में विशेष नेशनल फाइन आर्ट्स कंपटीशन कैंप लगा हुआ है जिसमें देश विदेश से जो है लोग आए हुए हैं 500 से अधिक जो है यहाँ पर आर्टिस्ट आए हुए है अपनी अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं दो तीन दिन से ये काम लगातार चल रहा है तो मैं सोचा की क्यूँ न आप सभी श्रोताओं को भी उनका लाभ मिले इसलिए मैं उनसे बातें करूंगा और आप हर व्यक्ति का अनुभव सुनकर अपने आप को मोटिवेट करते होंगे और जो अच्छी बातें लगती होंगी उसे ज़रूर अपने जीवन में अपनाइए तो आइए पर सबसे पहले सतीश जी से बात करना चाहूँगा सतीश जी पैंतीस चालीस सालों से फाइन आर्ट्स में अपनी विशेष सेवाएं दे रहे हैं और मुझे अच्छा लगा उनको जब मैंने सुना कि भाई वो पैंतीस सालों से इस फील्ड में है तो सतीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में अपने परिवार के बारे में बताइए नमस्कार मैं मैं सतीश मुंबई से हूँ 1982 एटी टू मैंने पास आउट किया फ़ाइन आर्ट से और तभी से आज तक मैं आ, ये कैनवास के ऊपर ऑयल या एक्रेलिक पेंटिंग से काम कर रहा हूँ पिछले 35 साल में मैंने काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्टों की भी पेंटिंग्स देखी और नए नए उभरते कलाकारों की भी पेंटिंग देखी मैंने क्या है कि दोनों लोगों से हम सीख सकते हैं जो नए लोग हैं उनसे भी हम सीख सकते हैं क्योंकि कुछ कुछ आइडियाज जो ऐसे है जो शायद मैंने कभी सोची नहीं लेकिन उनसे मैं सीख सकता हूं और जो बड़े लोग हो गए तो उनसे भी मैं सीखता हूं आज भी उनकी पेंटिंग्स देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी उनके जैसी पेंटिंग बनाऊँ इसके लिए एक जैसे संगीत के क्षेत्र में जो कहते हैं ना रियाज करना बहुत ज़रूरी मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो ये चित्रकला की जो लाइन है ये जो रास्ता है वहाँ भी रियाज यानी हर रोज़ पेंटिंग करना कुछ न कुछ स्केचिंग करना कुछ ना कुछ पेंटिंग देखना और कभी कभी तो पेंटिंग के ऊपर बातें करना यह भी बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ क्या है कि सिर्फ एक हाथ कोई एक्टर रहता है तो एक्टिंग करता है ठीक है लेकिन उसको ये भी जानना जरूरी है कि उसका एडिटिंग कैसे होता है वो फिल्म का उसका मेकअप कैसे होता है उसके पीछे जो और भी कई चीज़ें ऐसी है कि जो पर्दे के पीछे होती है वो कैसे ज़रूरी है तो वैसे मैं ये समझता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें रहती है कि हम कौन सा ब्रश यूज़ करें किस पेंटिंग के लिए कौन सा पैलेट और कौन सी पेंटिंग नाइफ़ यूज़ करें कौन सी पेंसिल यूज़ करें तो ये सब ज़रूरी है और ये सब होता है हर रोज़ की प्रैक्टिस से जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आर्टिस्ट आर्टिस्ट नहीं बस मुझे इतना ही कहना है कि मैं मुझसे जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी सीख रहे मैं उनसे यही सलाह दूंगा कि हर रोज़ प्रैक्टिस करें और काफ़ी अच्छी चित्र बनाएं। धन्यवाद सतीश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया छोटे और बड़ों से आप सीखते रहते हैं लर्निंग एक बहुत ही अच्छा स्किल है जहाँ पर हम आगे अपने जीवन में बढ़ते रहते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप आगे बढ़ते हैं और सभी आर्टिस्ट है हम लोग अपने अनुभव को सुन रहे हैं उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी कुसुम जी हमारे साथ हैं तो आइए कुसुम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा हमारे श्रोताओं को आप भी बताइए कितने समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और अपने परिवार के बारे में मधुबन रेडियो के सभी श्रोताओं को कुसुम परमार का प्यार भरा नमस्कार सबसे पहले मैं रमेश जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम मधुबन रेडियो के लिए अपने कुछ विचार प्रस्तुत करें सबसे पहले मैं बताऊं कि लगभग मैं 40 से 45 साल से ये काम कर रही हूँ पेंटिंग बनाने का पर मैंने पेंटिंग सीखी मेरे 42 साल की उम्र में काफ़ी इच्छा थी पर पढ़ाई करते करते उस समय पेंटिंग को इतना बहुत महत्व नहीं दिया जाता था तो मैंने बी किया उसके बाद जो इच्छाएं थी और बोलते हैं ना अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड में होता है वो हो के ही रहता है तो मुझे एक अच्छा चांस मिला मैं मुंबई में और वहाँ मैंने पेंटिंग का एक कोर्स किया और उसके बाद निरंतर मेरे इसमें प्रगति होती चली गई है तो मैं समझती हूँ कि, कि किसी भी कला को सीखने के लिए उम्र कोई बंधन नहीं होती है आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं आप ये मत सोचिए कि मैं मुझे ये उम्र में ये सीखने मिला या नहीं सीखने मिला आपको जब इच्छा है आप शुरू करिए आप जरूर उसमें सफलता पाएंगे बस एक सिर्फ आपका गोल जो है वो आपको नक्की करना है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है आप जरूर पहुँचेंगे और महिलाएं भी क्षेत्र में आए काफ़ी नाम करें तो मुझे बहुत खुशी होगी मैं ये सब सिखाती भी हूँ जो चाहते हैं बड़ी उम्र की महिलाएँ भी अगर चाहती हैं तो सीख सकते हैं इस धन कमाना तो एक इसमें है पर इसके साथ ही मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है कि मैं अपने निज आनंद के लिए काम करती हूँ जब भी हम कोई डिप्रेशन में होते हैं या दुखी होते हैं तो हर एक का अपना एक आनंद खोजने का तरीका होता है तो मैं पेंटिंग करने लग जाती हूँ स्केचेस बनाती हूँ तो मैं एकदम रिलैक्स फील करती हूँ अपने आप को तो ये पेंटिंग ऐसा क्षेत्र है कि आपको आनंद भी देता है तो मेरे ये सारे अनुभव है आपको जो भी अच्छा लगे इसमें से आप कर सकते हैं आप धन कमा भी सकते हैं अपने आनंद के लिए भी कर सकते हैं या आप किसी को एक एज ए गिफ्ट भी दे सकते हैं बहुत सी तरीके हैं आप इस क्षेत्र में आने के बाद आपको मिलेंगे कुसुम जी अपने परिवार के बारे में बताइए कौन आ, मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड हैं जो सिविल इंजीनियर हैं मेरी बेटी है वो भरतनाट्यम डांसर है साथ ही हिंदुस्तानी वोकल संगीत भी उसने सीखा है गीत भी गाती है और नौ दिन गरबा का जो प्रोग्राम होता है तो यूके में वह नौ दिन तक गरबा गाती है और लोग काफ़ी उसे पसंद करते हैं दो बेटे हैं एक बैंक में है और दूसरा इंजीनियर है और बहू है वो भी इंजीनियर है और एक छोटी पोती है ढाई साल अच्छा परिवार है मेरे परिवार में कला क्षेत्र से किसी का भी मतलब इतना नाता नहीं था बेटी को शौक़ था संगीत और नृत्य में वो उसने उसी में ग्रेजुएशन किया हुआ है पर परी कि मुझे उनका काफ़ी सपोर्ट रहता है और इसका ये कि आज मैं ब्रह्मा कुमारी तक आ सकी हूँ और यहाँ आने के लिए मैं बहुत ही उत्साहित थी जैसे मालूम हुआ कि ब्रह्म कुमारी पेंटिंग का वर्कशॉप अरेंज कर रहे हैं कलाकारों के लिए तो मैं उस समय यूके थी और मैंने वहाँ से ही घर वालों को बोला कि आप मेरी टिकट करवा दीजिए मुझे ये चांस नहीं छोड़ना है और मेरी इच्छा ईश्वर ने सुनी और आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ और सच में बहुत ही आनंद लिया हम लोगों ने इतने सुंदर कॉम्प्लेक्स में उन्होंने सारी हमारी सुविधा कर रखी हैं हम लोगों को काम करने में बहुत आनंद है और एक बहुत बड़ा परिवार है मुझे ऐसा महसूस हुआ है मैं मुंबई से आई तो अकेली थी फिर कुछ और दोस्त जुड़ गए और आज मैं जब वापस जा रही हूं तो मैं एक बड़ा परिवार लेके जा रही हूं हमारे कलाकारों का, का परिवार ब्रह्मकुमारी का परिवार धन्यवाद इसके लिए ब्रह्म कुमारी आपने अपने पोती का नाम लिया तो उनके लिए अगर कोई छोटा सा गाना आप डेडिकेट करना चाहें तो किस तरह का गाना आपको अभी याद आ रहा है आप सभी इच्छा है तो मैं गुजराती गीत जो मैं मेरी पोती बहुत छोटी थी अभी तो वो ढाई साल की है पर छोटी थी तो मैं उसको गुजराती में एक लोरी है वो सुनाती थी उसको बहुत पसंद थी जैसे मैं सुनाना शुरू करती थी वो हंसती थी और थोड़ी देर में वो सो जाती थी मैं बहुत अच्छी गायिका तो नहीं हूँ पर कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को बोर नहीं करूँगी तो लीजिए प्रस्तुत है वो गीत कन हला वे लिमड़ी ने कुन झुलावे डी बेन बेन लाडकी ने बैलो झुलावे डाड़की कोवे लिंबड़ी ने कोन झुलावे डाड़की भाई नेन लाडकीन भैलो झुलावे डाड़की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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं और हमने सतीश जी और कुसुम जी को सुना के काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया आइए अब हमारे बीच में दीपक जी हैं जो इस पेशे से 35-40 सालों से वो भी इस फाइन आर्ट्स में जुड़े हुए हैं इनका पेशा ये है कि खुद तो पेंटिंग करते ही है लेकिन साथ साथ में जो नए बच्चे हैं नए कलाकार हैं जो इसमें आते हैं तो उन्हें सपोर्ट करते हैं उन्हें आगे रखते हैं तो ये उनकी विशेषता है तो भाई एक बार दीपक जी का बहुत बहुत स्वागत है और दीपक जी मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए अपने बारे में भी बताइए और फैमिली के बारे में भी बताइए नमस्कार के सभी श्रोताओं का स्वागत है पैंतीस साल से इस क्षेत्र से जुड़ा हूँ फाइन आर्ट मेरी हॉबी के लिए करता हूँ और नए नए बच्चों को मैं ज़्यादा इंकरेज करने की कोशिश करता हूँ इस काम में मैं एडवर्टाइजिंग से ज़्यादा जुड़ा हूँ और एडवर्टाइजिंग क्षेत्र में मैं 25-30 साल से काम कर चुका हूँ और बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए मैंने विज्ञापन बनाए हैं और टीवी प्रेस में भी वो छपे हुए हैं बहुत सालों से और ये जो फाइन आर्ट है ये मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ इससे मुझे आनंद मिलता है और इसमें बहुत सारे मीडियम होते हैं जैसे वाटर कलर है एक्रेलिक कलर है ऑयल पेंटिंग है ये सब मीडियम में और जिनको जिस मीडियम में आनंद मिलता है उस मीडियम में वो काम कर सकते हैं अभी हमें इतने सालों बाद मौका मिला ब्रह्मा कुमारी जी के पास आके हमारी कला का प्रदर्शन करने का यहाँ एक बहुत बड़ा संपूर्ण भारत से तकरीबन चार सो कलाकार आए हुए हैं और एक विशाल परिवार के रूप में हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं काम तो हम पेंटिंग का करते ही थे लेकिन यहाँ पर जो मेडिटेशन का जो होता है जो वर्ग होता है एक डेढ़ तास डेढ़ घंटे का होता है ये और उससे हमें एक अलग अनुभूति मिलती है अलग कॉन्फिडेंस मिलता है अलग प्रेरणा मिलती है और उससे अपने स्ट्रेस या जो कुछ समस्याएँ हैं जीवन में उनसे कैसे सामना करें ये भी सीखने को मिलता है तो पेंटिंग के साथ साथ हमने ये भी सीख लिया आज तक पेंटिंग भी कर देते और अभी आज ब्रह्मा जी जी के आशीर्वाद से और इनके गाइडेंस से हम लोग ये भी सीख लिए है मेडिटेशन भी सीख लिए है <laughs> और अभी यहाँ जो सब कलाकार आए विभिन्न एज ग्रुप के कलाकार है और हम लोग का तो एक्सपीरियंस अभी हो चुका है काफ़ी इसमें लेकिन जो नए बच्चे भी काम कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्र से आए हैं अलग अलग राज्य से आए हैं लेकिन उनमें जो कला करने की उर्मी जो ऊर्जा बोलते हैं या जो प्रेरणा है वो काफ़ी अच्छी है उनका थिंकिंग अच्छा है बहुत सारा क्योंकि उनके पास अभी बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक्स है जैसे कि गूगल है या और कोई दूसरे दूसरे जो डिजिटल मीडिया जो बोलते हैं उसको वो साधन है और उन साधनों का वो बहुत अच्छी तरह से प्रयोग कर रहे हैं और इससे उनको लाभ भी मिल रहे जब हमने चालू किया था तभी हमारे पास इतने वो सुविधाएँ नहीं थी तो हमको बहुत सारे रेफरेंस वगैरह ढूंढ के सोच के पढ़ के वो सब हमको काम करना पड़ता था तो अभी बच्चों के लिए नए बच्चों के लिए ये काफ़ी आसान हो गया है लेकिन इसमें भी एक चीज़ है वो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इसमें डेडिकेशन होना ज़रूरी है हमेशा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है जिस क्षेत्र में आप आगे जाना चाहते हो उस क्षेत्र में लगन से काम करने की ज़रूरत है और कोई भी भले सचिन तेंडुलकर हो या कोई भी ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट हो या कोई भी हो उनको आप देखेंगे तो उसके पीछे आठ दस सालों की तपस्या होती है तो वही सेम प्रिंसिपल यहाँ भी लागू होता है यहाँ भी आपको अगर इसमें मास्टरी हासिल करनी है तो आपको भी बहुत डेडिकेशन के डेडिकेशन से और कंटिन्यू कंटिन्यूसी कंटिन्यू हाँ कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको काम करना पड़ेगा उसमें तो ये सब ऐसे ज़रूरी होता है इन सब बातों में जी दीपक जी बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है कहीं ना कहीं हर आर्ट को सीखने के लिए तपस्या अच्छा की जरूरत होती है कंटिन्यूएशन यानी रेगुलर प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट कहा जाता है स्लो एंड स्टडी हमको अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझते हुए करते रहना चाहिए जितना हम लोग अभ्यास करते हैं उतना ही हमारे जीवन में इसकी कला की मास्टरी आती है मुझे लगता है कि आप सभी को एक अच्छा मैसेज मिला है और इसी के साथ दीपक जी मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसे इवेंट वगैरह किया हो आपने या कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिली हो अपने इस पैंतीस सालों में तो उसके बारे में अगर बताना चाहो तो मेरी उपलब्धि या जो है वो मेरे कमर्शियल आर्ट के मतलब विज्ञापन क्षेत्र में है हमने बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए काम किए जैसे कि हमारे जो बैंकों के विज्ञापन होते थे जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है बैंक ऑफ इंडिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इनके लिए काम किया है हमने फिर एयर इंडिया के लिए भी हमने कैंपेन बनाए हैं तो ऐसे विभिन्न जो सरकारी कंपनियां थीं इन कंपनियों के लिए हमने विज्ञापन के काम किए हैं एक टीम वर्क होता है एक अकेले का काम नहीं होता उसमें जब भी एक विज्ञापन बनते हैं उसमें कॉपीराइटर आर्ट डायरेक्टर क्रिएटिव डायरेक्टर और मीडिया पर्सन बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते तो इसके लिए ऐसे टीम वर्क कहा जाता है एक किसी एक की उपलब्धि नहीं होती है वो और हम सीनियर लोग हैं हम सबसे मिलजुल के वो काम कराते हैं क्लाइंट से लेके इसके अलावा भी हमने बहुत सारे जो प्राइवेट क्लाइंट्स होते हैं जो प्रोडक्ट बेस होते हैं उनके लिए भी काम किया है तो और सरकारी जो उपक्रम होते हैं उनके लिए भी काम किया है तो अनगिनत काम किया है अभी यहाँ एक दो बोलना मुश्किल होगा क्योंकि तीस पैंतीस साल का स्पैन रहा है तो बहुत सारा काम हुआ है दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई और किस किस जगह पे आपने काम किया है सरकारी और गैर सरकारी जो एजेंसीज है उसमें खास एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने काम किया और वो टीम वर्क की तरह होता है अच्छा लगा मुझे कि मैं सोच रहा था कि एडवर्टाइजमेंट माना कुछ चित्र बनाना है और उससे पैसा लेना है यही मैं सोच रहा था लेकिन आपने उसको क्लियर किया कि वहाँ पर टीम वर्क होता है जहाँ पर क्रिएटिव डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सब मिलके एक टीम वर्क के साथ मिलके उस काम को अंजाम देते हैं तो बहुत ही अच्छा फाइन वर्क उसमें दिखाई देता है और कहीं ना कहीं बहुत शॉर्ट टाइम में मैसेज लोगों तक पहुंचता है तो चलिए आशा करता हूँ आप सभी को भी अच्छा लग रहा है और दीपक जी एंड कुसुम जी और सती जी इन सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आने के लिए थैंक यू तो चलिए श्रोताओं इसी के साथ मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कर आते रहो भारत सपनों का प्यारा भारत अपनों का स्वर्णिम भारत सपनों का प्यारा भारत अपनों का वसुंधरा अपना एक भारत मुस्कराहा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सुखद स से मधुरस छलक रहा है